श्रीमद्भगवद्गीता शकर अध्याय चौदह अथ इदानिम गुणातीतः किमाचार इति प्रश्नस्य प्रतिवचनम् आह अब गुणातीत पुरुष किस प्रकार के आचरण वाला होता है इस प्रश्न का उत्तर देते हैं उदासीन वदासीनो गुणै न गुणावर्तन्ते विचालते गुणावर्तनते योगति उदासीनव यथा उदासीनो न क्ये पक्षम भजते तथा अयम गुणातीतत्वपाय मार्गे अवस्थित आसीन आत्मविगुण यह संयासी न विचाल्य विवेकदर्शनावस्था उदासीन की भांति स्थित हुआ अर्थात जैसे उदासीन पुरुष किसी का पक्ष नहीं लेता उसी भाव से गुणातीत होने के उपाय रूप मार्ग में स्थित हुआ जो आत्मज्ञानी सन्यासी, गुणों द्वारा विवेक ज्ञान की स्थिति से विचलित नहीं किया जा सकता तदेत स्फुटी कौती गुण कार्यक्रम विषया कार्यपणीता अन्नस्म वर्तंते यतिषति छंदोभंग पाठातर न इंगते न चलती स्वरूपावश्य एवती इसी को स्पष्ट करते हैं कि कार्यकरण और विषयों के आकार में परिणित हुए गुण ही एक में एक बरत रहे हैं जो ऐसा समझकर स्थित रहता है चलायमान नहीं होता अर्थात अविचल भाव से स्वरूप में ही स्थित रहता है यहां छंदो भंग होने के भय से आत्माने पद, आत्मने पद अवति के स्थान में परस्में पद अवतिष्ठति का प्रयोग किया गया है अथवा यवतिषति के स्थान में योनतिषति ऐसा पाठांतर समझना चाहिए किंच तथा सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट स्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति सम, समे दुख सम दुख सुख समुख सुखे ये समदुख सुख स्वस्थ स्वे आत्मनि स्थित प्रसन्न समलोष्टास्म कांचनों लोष्ठम चम्मा चांचनम चमान योष्टास्म कांचन जो सुख दुख में समान है अर्थात सुख और दुख जिसको समान प्रतीत होते हैं जो स्वस्थ अर्थात अपने आत्म स्वरूप में स्थित प्रसन्न है जो समलोस्टास्म कांचन है अर्थात मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसके विचार में समान हो गए हैं तोल्य प्रिया प्रिय प्रिय च्रिय च प्रियाियल्य समय युया प्रिय धीर धीमान तोल्य निंदात्म संस्तुति निंदा आत्मसंस्तुति च तुल्य निंदात्म संस्तुति यस्य यस तुल्य निंदात्म संस्तुति ही जो तुल्य प्रियाप्रिय है अर्थात प्रिय और अप्रिय दोनों ही को जो समान समझता है और जो धीर अर्थात बुद्धिमान है तथा जो तुल्य निंदात्म संस्तुति है अर्थात जिसके जि विचार में अपनी निंदा और स्तितु समान हो गई है ऐसा अपने निंदा स्थिति को समान समझने वाला यति है किम्चा? तुल्यो किंचनापमनोस्तु्यु्यो मृत्रिपक्ष सर्वांभपरितागी गुणातीत स उच्यते मनापमनो तु्य सबों तुयो मृत्रिपक्षर यद्यपि उदासीना केचि स्वाभिप्राएण तथापि पराभी इव पराभिप्राए इति तुल्यो पक्षयो इति आह जो मान और अपमान में समान अर्थात निर्विकार रहता है तथा मित्रों और शत्रुपक्ष के लिए तुल्य है यद्यपि कोई कोई पुरुष अपने विचार से तो उदासीन होते हैं परंतु दूसरों की समस्या से वे मित्र या सत्रु पक्ष वाले से ही होते हैं इसलिए कहते हैं कि जो मित्र और सत्रु पक्ष के लिए तुल्य है सर्वरंभ पर दृष्टा दृष्टाथा कर्मा आरभ्यरंभा सर्वान् आरंभान परित्यक्त शीलम इति सर्वाम्भ परित्यागी देहधारणमात्रनिमित्त व्यतिरेकेण सर्वकर्म परित्यागीर्थ गुणातीत सऊच्य तथा जो सारे आरंभों का त्याग करने वाला है दृष्ट और अदृष्ट फल के लिए किए जाने वाले कर्मों का नाम आरंभ है ऐसे समस्त आरंभों का त्याग करने का जिसका स्वभाव है वह आरंभ परित्यागी है अर्थात जो केवल शरीर धारण के लिए आवश्यक कर्मों के सिवा सारे कर्मों का त्याग कर देने वाला है वह पुरुष गुणातीत कहलाता है उदासीनव इत्यादि गुणातीत स उच्यते एकद उत्तम यदद यत्न साध्यम तब्यासीन अनुष्ठे गुणातीत साधन मुोह स्थरी तु स्वसंवेद्यम सदगुणातीत यते इति। उदासीन उदासीनव यहाँ से लेकर गुणातीत स उच्यते यहाँ तक जो भाव बतलाए गए हैं वे सब जब तक प्रयत्न से संपादन करने योग्य करते रहते हैं तब तक तो मोमुक्षु सन्यासी के लिए अनुष्ठान करने योग्य गुणातीतत्व प्राप्ति के साधन हैं और जब वे स्थिर हो जाते हैं तो गुणाती संयासी के सम स्व लक्षण बन जाते हैं अधुना कथम चीन गुणान अति वर्तते प्रश्न से प्रतिवचनम आह मनुष्य इन तीनों गुणों से किस प्रकार अतीत होता है इस प्रश्न का उत्तर अब देते हैं माम व्यचारेण भक्ति योगे सेवते सगुण समत ब्रह्मूजा कलते मई नाराएँ सर्वूतहृदयश्रिति यो यति कर्मी वहाँचारेण न कदाचि यो व्यचरती भक्तिगन भजन भक्ति साग तेन भक्तिगेन सेवुणा समति एतान यथोक्ता ब्रह्मभुजा भवनम भूजो ब्रह्मभुजा कल्पते समर्थो भवति कल्पते जो संयासी या कर्मयोगी सब भूतों के हृदय में स्थित मुझ परमेश्वर नारायण को कभी व्यभिचरित विचलित न होने वाले अव्यभिचारी भक्ति योग द्वारा सेवन करता है भजन का नाम भक्ति है वही योग है उस भक्ति योग के द्वारा जो मेरी सेवा करता है वह इन ऊपर कहे हुए गुणों को अतिक्रमण करके ब्रह्मलोक को पाने के लिए अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग्य समझा जाता है अर्थात मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है कुत एतद इति्य ऐसा क्यों होता है सो बतलाते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस व्यय से शाश्वत च धर्म से सुखस्का च ब्रह्मण परमात्म यस्मा प्रतिष्ठा अहम प्रतिनिधि प्रतिष्ठा अहम् प्रत्यात्मा क्योंकि ब्रह्म परमात्मा की प्रतिष्ठा मैं हूँ जिसमें प्रतिष्ठित हो वह प्रतिष्ठा है इस व्युत्पत्ति के अनुसार मैं अंतरात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ कीदृश से कैसे ब्रह्म की सो कहते हैं अमृत से अविनाशिन अवजय से अविकारीण शासवत च नित्य धर्म से ज्ञान योगधर्म प्राप्य से सुख आनंद रूप एकांतिक अव्यभिचारिण जो अमृत अविनाशी अव्यय निर्विकार शाश्वत नृत्य धर्मस्वरूप ज्ञान धर्म द्वारा प्राप्तव्य और एकांतिक एकांतिकूप अर्थात अव्यभिचारहित आनंदमय है उस ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूँ अमृतादि स्वभाव से परमात्म प्रत्यगात्मा प्रतिष्ठा सम्यक ज्ञानन परमात्मतया निश्चयते ब्रह्म भूजाय कल्पते उक्त अमृत आदि स्वभाव वाले परमात्मा की प्रतिष्ठा अंतरात्मा ही है क्योंकि यथार्थ ज्ञान से वही परमात्मा रूप से निश्चित होता है यही बात ब्रह्म ब्रह्मभूजा कल्पते इस पद से कही गई है यया च ईश्वर ईश्वरशक्तिया भक्ताजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते प्रवर्तते सा शक्ति ब्रह्म एवं अहम् शक्ति शक्तिमत इति अभिप्रायः अभिप्राय यह है कि जिस ईश्वरीय शक्ति से भक्तों पर अनुग्रह आदि करने के लिए ब्रह्म प्रवर्ति होता है वह शक्ति मैं ब्रह्म ही हूँ क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता अथवा ब्रह्म शब्द ब्रह्मशब्दवाच्यवाद सविकल्पकम ब्र त्रह्मणों निर्विकल्पक अहम् एवं न अन्य प्रतिष्ठा आश्रयः अथवा ऐसा समझना चाहिए कि ब्रह्म शब्द का वाच्य होने के कारण यहाँ सगुण ब्रह्म का ग्रहण है उस सगुण ब्रह्म का मैं निर्विकल्प निर्गुण ब्रह्म ही प्रतिष्ठा आश्रय हूँ दूसरा कोई नहीं किम विशिष्ट किन विशेषणों से युक्त सगुण ब्रह्म का अमृतस्य, से अमरणधर्मक अव्यय से व्ययरहित जो अमृत अर्थात मरण धर्म से रहित है और अविनाशी अर्थात क्षय होने से रहित है उसका किं चाश्वत च चा नित्य से धर्म से ज्ञाननिष्ठा लक्षण से सुख से तजनित एका च प्रतिष्ठा अहम की वर्त है तथा ज्ञाननिष्ठारूप शाश्वत धर्म का और उससे होने वाले एकांतिक एकमात्र निश्चित परम आनंद का भी मैं ही आश्रय हूँ अहम प्रतिष्ठा यह पद यहाँ अनुवृत्ति से लिया गया है इस श्रीमद्भारती शतसहसायाँ सहितायां वैयासिक्याम गीता उपनीतसु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्री विद्यासवाद गुणत्रय विभाग योगो योगोनाम चतुर्दशोध्याय